के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रमाण समस्त संसार संसार के के समग्र समग्र की ऐसी अत्यंत पूर्ण अभिव्यक्ति संसार में और कहां पाओगे हिंदू जाति के समग्र चिंतन का सारांश मानव जाति की मोक्षाकांक्षा की समस्त कल्पना जिस प्रकार अद्भुत भाषा में अंकित हुई है जिस प्रकार अपूर्व रूपक में वर्णित हुई है ऐसे तुम और कहा पाओगे यथा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया सामनम वृक्ष जाते तय अन्पल स्वादयतीनो अभी चाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यम जुष्टम जदा पश्य अन्सन से महिमीशोक वृक्ष के ऊपर सुंदर पंख वाले दो पक्षी रहते हैं दोनों बड़े मित्र हैं उनमें एक उसी वृक्ष के फल खाता है दूसरा फल ना खाकर स्थिर भाव से चुपचाप बैठा है नीचे की शाखा में बैठा पक्षी कभी मीठे कभी कड़वे फल खाता है और इसी कारण कभी सुखी अथवा कभी दुखी होता है किंतु ऊपर की शाखा में बैठा हुआ पक्षी स्थिर और गंभीर है यह अच्छे बुरे कोई फल नहीं खाता वह सुख और दुख की परवाह नहीं करता वह अपनी ही महिमा में मग्न है ये दोनों पक्षी जीवात्मा और परमात्मा है मनुष्य इस जीवन के मीठे और कडवे फल खाता है, वह धन की खोज में मस्त है, वह इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता है सांसारिक क्षणिक तथा वृथा सुख के लिए उन्मत्त होकर पागल के समान दौड़ता है उपनिषदों में एक और स्थान पर सारी और उसके असयद दुष्ट घोड़ों के साथ मनुष्य के इस इंद्रिय सुखान्वेषण की तुलना की है वृद्धा सुख के अनुसंधान की चेष्टा में मनुष्य का जीवन ऐसा ही बीतता है बच्चे कितने सुनहले स्वप्न देखते हैं अंततः केवल यह जानने के लिए कि यह निरर्थक है। हैं वृद्धावस्था में वे अपने अतीत कर्मों की पुनरावृत्ति करते हैं और फिर भी नहीं जानते कि इस जंजाल से कैसे निकला जाए संसार यही है किंतु सभी मनुष्यों के जीवन में समय समय पर ऐसे स्वर्णिम आते हैं। मनुष्य के अत्यंत शोक में, यहां तक कि आनंद समय ऐसे उत्तम होते हैं। जब सूर्य के प्रकाश को छिपाने वाला मेघ खंड मानो थोड़ी देर के लिए हट जाता है उस समय इस क्षण काल के लिए वह अपने इस सीमा बद्ध भाव की परे जो सर्वाती सत्ता की एक झलक पा जाता है, है।, है।, है।, है। परलोक में हम जिस सुखभोग की कल्पना करते हैं उससे भी बहुत दूर है जो धन यश और संतान की तृष्णा से भी परे बहुत दूर है मनुष्य क्षण काल के लिए दिव्य दृश्य देखकर स्थिर होता है और देखता है कि दूसरा पक्षी शांत और महिमा में है वह खट्टे या मीठे कोई भी फल नहीं खाता वह अपनी महिमा में स्वयं आत्मतृप है जैसा गीता में कहा है यत्मरतिरव आत्मतृप्त मानव आत्मन्यवतुष्ट तस् कार्य नो आत्मा में रत है जो आत्मतृप है और जो आत्मा में ही संतुष्ट है उसके करने के लिए और कौन सा कार्य शेष रह गया है